उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया वह देखने में बहुत बड़ा था किंतु उसके न मस्तक था न गला कWnd धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था उसके सारे शरीर में पहने और तीखी रोएं थी वह महान पर्वत के समान ऊंचा था उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था उसकी छाती में ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी उस राक्षस की दाड़े बहुत ही बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था अत्यंत भयंकर रीच सिंह हिंसक पशु पक्षी उसके भोजन थे वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू पक्षी पशु तथा मृगों को युद्धपतियों को पकड़कर खींच लेता था उनमें से जो उसे भोजन के लिए अविष्ट नहीं होते उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे धकेल देता था दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे तौ वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया तौ वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ता था उस राक्षस की आकृति केवल कवंद धड़ के ही रूप में थी इसीलिए वह कवंद कहलाता था वह विशाल हिंसा परायण भयंकर तथा दो बड़ी-बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया दोनों के हाथों में तलवारें थीं और दोनों के पास मजबूत धनुष थे और दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर व्यवस्था का अनुभव करने लगे उस समय वहां सूर्यी रघुनंदन श्री राम तो धैर्य धारण के कारण व्यथित नहीं हुए परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषाद ग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले वीरवर देखिए मैं राक्षस के बस में पड़कर विवश हो गया हूं रघुनंदन एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसकी बाहुबंध से मुक्त हो जाइए इस भूत को मेरी ही बलि लेकर आप सुख पूर्वक यहां से निकल भागिए मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेय राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे ककुष्टकुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता-पितामहों की भूमिका को अपने अधिकार में लेकर जब आप राजसिंहासन पर विराजमान होइएगा तव वहां सदा मेरा भी स्मरण करते रहिएगा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा वीर तुम भयभीत न हो तुम्हारे जैसे सूरवीर इस बिरद विषाद नहीं करते इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव श्रोमणी महाबाहु कवन ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा तुम दोनों कौन हो तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं तुमने बड़ी-बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो यहां तुम्हारा क्या कार्य है बताओ भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो मैं यहां भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं भगवान धनुष बाण और खंगलिए तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुंचे अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है दुरात्मा कवंद की यह बातें सुनकर श्री राम ने सुख मुख वाले लक्ष्मण से कहा सत्य पराक्रमी वीर कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे ही औ कौ तक तुम पुनः प्रियतमा श्री सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया जो जीवन का अंत कर देने वाला है नर श्रेष्ठ लक्ष्मण काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है देखो ना तुम और न मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं सुमित्रानंदन देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं उसी प्रकार बड़े-बड़े सूरवीर बड़े बलवान और अस्त्र-भेत्ता पुरुष भी समरांगण में बाकाल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं ऐसा कहकर सुद्रण एवं सत्य प्राक्रम वाले महान बल बिक्रम सी संपन्न महा यससी प्रताप साली दसरत नंदन स्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयम ही अपनी बुद्धी को सुष्थिर कर लिया। अपनी बाहु पास से घेर कर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कवन ने कहा क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो मेरे मुंह से चले आओ क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहां भेजा है इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समुचित एवं हितकर बात कही भैया हम नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले इससे पहले हम लोग अपनी तलवार से इसकी बड़ी-बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके हम लोगों को भी यहां मार डालना चाहता है राजन रघुनंदन यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्छिष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है इसीलिए हमें इसके प्राण ही लेने चाहिए केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए उन्हें दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया इतने में ही देश काल अवसर का, का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बांह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली तथा बाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाई भुजा को तलवार से उरा दिया भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर आकाश और तथा दिशाओं को गुंजारता हुआ धरती पर गिर पड़ा अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा हे रो तुम कौन हो कवंद के इस प्रकार पूछने पर शोभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया यह इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो मेरा नाम लक्ष्मण है माता कैकेय के, के द्वारा जब इनका राज्य अभिषेक रोक दिया गया तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे साथ अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे इस निर्जन वन में रहते हुए इन देव तुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहां आए हैं तुम कौन हो और कबंद के समान रूप धारण करके इसमें क्यों पड़े हो छाती के नीचे चमकता हुआ मुहु और टूटी हुई जंगा लिए तुम किस कारण इधर-उधर ललड़ते फिरते हो लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कवनंद को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया